ये समूह संक्षेप से चार समूह है जैसे चिकित्सा शास्त्र है रोग रोग हेतु आरोग्य और आरोग्य हेतु इस प्रकार हेय हेय हेतु और अभी मुख्य उपाय हाँ। और अभी ऐसान उपाय मुख्योपाय संसार संसारे तो मुख्योपाय मुख्यस्वूप मोक्ष और मुख्योपाय हेय दुखमनागत हेय संसारूपक हेतु हेयर तुच्य ई चालिका सत्रह सर दुःख दुख दुःख संसार का कारण संसार हेतु दुख का हेतु तस्मा यद हेयमित उच्य तस्वीर कारण प्रतिश्य है, का है जो दुख अनागतुख तो कहा गया उसका ही कारण कहते का हैं दृष्टिदृश्योग संयोगो हेय हेतु दृष्टा और उदृष्टिया ये दोनों का जो संबंध संयोग वही हेय हेतु दुख का कारण है दृष्टा है पुरुष दृष्टे है बुद्धि बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध ये संयोग है संसार का कारण है टीका में दृष्टिस्वरूपम आह दृष्टा का स्वरूप कहते पहले भाष्य में दृष्टा बुद्ध है प्रति संवेदी पुरुष है दृष्टा जो बुद्ध है बुद्धि विषयाकार होकर के विषय का ग्रहण होता है बुद्धि की वृत्ति के द्वारा और उसमें पुरुष का प्रतिबिंब होता है तो बुद्धि को प्रति बुद्धि विषय को प्रकाश करने पर और विषय विचित बुद्धि को भी प्रकाश करता है पुरुष तो पुरुष चीति छायापन्न चेतन छाया युक्त होकर के बुद्धि का धर्म पुरुष में दिखता है पुरुष बुद्धि में संबद्ध होता है यही संबंध उसका छाया उसके प्रतिबिंब होना वो तो संबंध से बुद्धि का धर्म पुरुष में दिखता है वही संबंध होता है वस्तुतः तो तो तात्विक संबंध नहीं है ऐसे संबंध होता है जपा कुम के पास स्पटिक है नंबर, इसे स्पटिके में रक्त बनने लिखता है स्वच्छ होने पर इसी प्रकार पुरुष में बुद्धिधर्म लिखता है कृष्या बुद्धि सत्तोपारूढ़ा सर्वे धर्म बुद्धिशत्व बुद्धि रूपेण परिणाम का सत्व बुद्धि बुद्धिशत्व में उपारूढ़ उसमें आरूढ़ होने वाले विषय होने वाले जितने बाह्य विषय बुद्धि के द्वारा ग्रहण होते तो बुद्धि में स्थित तो बुद्धि में उनका परिणाम रहता है सर्वे धर्म जितने सब है बाह्य वस्तु सब बुद्धि में आयु होकर दृश्य होते हैं तो बुद्धि और बुद्धि में विषय भी विषय विष्ट बुद्धि शब्द स्पर्श आदि विषय टीका में हित छाया आपत्तिर बुद्धिवेदित उदासीन चाहछ पुरुष उदासीन है निष्क्रिय निष्क्रिय उदासीन है किसमें में नहीं होता है प्रवृत्ति नहीं है तो भी बुद्धि को प्रतिसंवेदन करने वाले कैसे होता है चीति छाया प्रतिरिव बुद्धि बुद्धि में चेतन की छाया वेदांत में जैसे सीताभाष मानते हैं बुद्धि में चेतन की छाया चेतन के दोनों में वो पुरुषों की छाया प्रतिबिंब होने से वही बुद्धि के धर्म को पुरुष प्रकाश करता है हे उदाहन पुरुष किंतु उसको प्रकाश करने से वही छाया युक्त हो जाने से ही बुद्धि का प्रतिसंवर्दन करता है वेदांत विषय बुद्ध प्रतिबोध विदितम मतम बोध को अंतरण वृत्ति को प्रकाश करने वाले इसी प्रकार बुद्धि में सब धर्म है सब दश पुरुष रूपाधि धर्म विशिष्ट बुद्धि को प्रकाश करने वाले पुरुष यही पुरुष की छाया उसमें हो जाना है उसके प्रति करना पुरुष तो उदासीन है नुद्धिव अन दृश्यत न दृश्येर शब्द अत्यंत व्यवहिता इतर बुद्धि को प्रकाश करे पुरुष तो अन पुरुषेण बुद्धिव दृश्य तो बुद्धि का ही ज्ञान हो पुरुष के द्वारा बुद्धि को ही प्रकाश करेगा न दृश्येर शब्द स्पर्श रूपाधित बाहर अत्यंत व्यवहित है इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता इंद्रिय के द्वारा विषय के संबंध हो करके बुद्धि में उनका ज्ञान होता है विषय से बाहर है, अंदर नहीं है इसलिए शब्दादेव विषया जो अत्यंत व्यवहित है ते न दृश्य वो नहीं दिखा जाएंगे ऐसा शीतः तो दृष्ट का दृश्य बुद्धि सत्व उपारूढ़ा कविधर्मा केवल बुद्धि नहीं बुद्धि में आरूढ़ सर्वधर्म शब्द स्प्रद भी दृश्य है इंद्रिय प्रणाल बुद्धौ शब्दाद कारण परिणताया दृश्यायावंती शब्दादर्मा दृश्य इत इंद्रिय प्रणाली इंद्र द्वारा इंद्रिय के द्वारा ही विषय का बुद्धि के साथ संबंध होता है विषय तो बाहर है इंद्रिय के द्वारा बुद्धि का संबंध विषय के साथ होता है बुद्ध शब्दायाकार न परिणतायाम बुद्धिस्वय इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ संबंध होने पर विषयाकार परिणाम होता है बुद्धि में विषय शब्द रूप रसादी तो शब्दाव्या परिणता बुद्धि होती है इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ संबंध करके बुद्धि में रूपस्पर्शस्पर्शादी परिणाम बुद्धि जो परिणत तो हो जाती है परिणतायाम बुद्ध वही बुद्धि दृश्य पुरुष का तो रू शब्द प्रसाद बुद्धि पुरुष का दृश्य होने से उसमें जो आकार शब्द प्रसादी विषय भवन शब्दादिपे धर्म दृश्य शब्दादिधर्म भी पुरुष का दृश्य हो जाते हैं आगे शंका करते मनु तदा प्रत्या बुद्धि शब्दादि आकारा बवतों पुनसस्तु बुद्धि सम्बन्धी अभ्युपगम्य माने परिणाम बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध कैसे मानेंगे पुरुष निष्क्रिय है परिणाम रहित है निर्लिप है पुष्कर पलाशवत पद्म पत्र के समान जैसे वेदांत मानते हैं ऐसे पुरुष स्वच्छ है उदासन निष्क्रिय है उसका बुद्धि के साथ संबंध कैसे होगा तदाकार प्रत्यय बुद्धि शब्दाकार भवतु तद विषय तदाकार विषयाकार शब्द स्वस्व रूपा होकर के बुद्धि शब्दादि आकार बहुत विषय होकर तो हो के जिसके साथ इंद्र का बुद्धि का इंद्रिय के द्वारा संबंध होगा तो तदाकार बुद्धि हो जाएगी शब्द आदि बुद्धि हो जाएगी किंतु पुरुष का संबंध कैसे होगा पुरुषस्तु बुद्धि संबंध अभ्युपगम्य माने बुद्धि के साथ पुरुषों का संबंध यदि मानेंगे स्वीकार करेंगे तो ये आपत्ति आती है पुरुष में परिणामित्व से पुरुष परिणामी हो जाएगा जिसका किसके साथ संबंध होगा उसमें परिणाम कुछ होगा परिणाम पर तो आएगा यदि निर्यप रहेगा पुरुष निष्क्रिय है उदासीन है तो संबंध नहीं होगा असंबंध होगा तो परिणाम यदि संबंध नहीं होगा असंबंधेगा कथम तेसा बुद्धिशत्व प्रारूढ़ानाम शब्द आदि न दृश्य तो बुद्धि में शब्द स्प्रशादि आरूढ़ हो जाए बुद्धि में तदाकारा प्रतीत हो जाए यदि पुरुष का उसके साथ संबंध नहीं होगा तो पुरुष कैसे उनको प्रकाश करेगा पुरुष का दृश्य कैसे होगी असंबंधेगा बुद्धि के साथ पुरुष का यदि संबंध नहीं मानेंगे तेसा बुद्धि सत्वपारूढ़ा नाम शब्दादि नाम कथम दृश्यत्व बुद्धि सत्व में आरूढ़िणत बुद्धि तदाकर परिणत होने से बुद्धि में आरूढ़ कहते हैं विषय तो बाहर है बुद्धि जब विषय को ग्रहण करती कहते जिसे बुद्धि में आरूह बुद्धि में स्थित होगी अब यहाँ तो बुद्धि सत्य में आरूह अर्थात बुद्धि में तदाकर तो होने पर भी शब्द प्रश्न आकार बुद्धि हो गई तो भी बुद्धि के साथ संबंधन नहीं होगा तो बुद्धि दृश्य कैसे और बुद्धि के धर्म शब्दी में दृश्य तो कैसे आएगा न ही दृश्य न दृश्यम दृश्यम दीप के साथ प्रभा के साथ संबंध नहीं हो तो घट दृश्य नहीं, हो नहीं।, तो नहीं होता है प्रभा प्रकाश से संबंध होने पर भी दृश्य होता है जहाँ व्यवधान होता है प्रभा का संबंध नहीं तो प्रकाश नहीं होता है दिर्घ रूप के पुरुष के साथ असंस्पृश असंबद्ध होगा तो दृश्य नहीं हो सकता ऐसा नहीं दिखा तभी कहीं प्रणाली के द्वारा संबंध मानते हैं तब तो जो प्रकाशक है पुरुष उसका यदि संबंध दृश्य के साथ नहीं होगा जैसे प्रकाश का प्रदीप का संबंध जिस विषय के साथ नहीं उसका प्रकाश नहीं होता है पुरुष का संबंध नहीं होगा संस्कृष्ट होगा दृश्य तो दृश्य नहीं होगा ये शंका से उसका उत्तर देते हैं तदेत दृश्यम अयकांतमणि कल्पम सन्निधिमात्रोपकारी दृश्य नगती पुरुष से दृश्य रूप से स्वामी न पुरुष स्वामी दृग्यूप दृश्यम अयस्कांत मणि कल्पम दृश्य है सन्निधि मात्र उपकारी दृश्य सम भगवती अयस्कांत मणि चुंबक सान्निधि मात्र से ही लौह को आकर्षण करता है उसके समान ये दृश्य सन्निधिमात्र उपकारी सन्निधि मात्र से ही उपकार करने वाली दृश्य है इसलिए पुरुष का इंद्रिय के द्वारा बुद्धि में जो दृश्य आरम्भ हो जाता है बुद्धि सन्निधि मात्र से ही पुरुषों का उपकार करेगा पुरुषों का उपकार ही पुरुष छाया उसमें दिखने से पुरुष के द्वारा प्रकाशित होता है तो पुरुष का स्वकीय हो जाता है दृश्य सन्निधि मात्र से उपकार क्योंकि जो उपकार करेगा तो स्वकीय होगा दृश्य भी सन्निधि मात्र से उपकार करने से दृश्य होकर के भगवती पुरुष से स्वम पुरुष का स्वकीय हो जाता है अपुरुष है स्वामी दृष्टि रूप से स्वामी न दृष्टि रूप का स्वकीय हो गया विषय टीका में प्रपंचितदम अस्मि प्रथम पाद ये प्रथम पाद में तत्वी तो टीका में कहा गया है विस्तार के साथ कहते हैं तो तो अभी उन्होंने बताया यथाचित असंप्तमति बुद्धि बुद्धिसम अत्यंत स्वच्छतया च्तीबिंब्राहीतया समापन्न चैतन्यमिव शब्दादि अनुभवती ये पहले कहा यथा चित्त्या बुद्धि बुद्धिसत्व चेतन पुरुष के साथ असंभव होने पर भी बुद्धि बुद्धिस्त ये बुद्धि बुद्धिसत्व सत्वगुण है अत्यंत सत्य है अत्यंत स्वच्छ होने से सक्ष ही चैतन्य के बिंब को ग्रहण करता है चीताभाषा जैसे वेदांत में कहते चीती बिंब उद्ग्राहिता चीती चैतन्य के बिंब को ग्रहण करते बुद्धि बिंब ग्रहण करने से समापन चैतन्य भी वह समापन चैतन्यस्मिन ये तत् समापन चैतन्य चैतन्य जैसे आ गया बुद्धि तो जड़ ही पुरुष चैतन्य तो स्वच्छ होने से उसका बिंब ग्रहण करने से बुद्धि बुद्धिशत्व समापन चैतन्य से हो जाता है चैतन्य जैसे उसी मैया प्राप्त हो गया तो बुद्धि शब्दादि अनुभवती शब्दादि को अनुभव करती बुद्धि बुद्धिसत्व जैसे कहा गया था अतएव से शब्दादि आकार परिणत बुद्धिसत्वोपनीता सुखादीन शब्दादीन भुंजान स्वामी भवती दृष्टा यहाँ पाठ सुखादीन पाठता शब्दादीन शब्द देखा शब्दाधीन चाहिए तथे शब्दाध्या परिणत बुद्धित्वपनीता शब्दाध्या से परिणत हो बुद्धिस्थ। बुद्धि बुद्धिसत्व बुद्धि सत्त में उपनीत प्राप्त स्थित आरूढ़ शब्दाधीन विषय बुद्धिसत्व की तरह उपनीत प्राप्त है बुद्धि सत्त में स्थित शब्दाधीन गुंजान भोग भो करता हुआ होता है स्वामी दृष्टा पुरुष पुरुषद्रष्टा होता है तुशम च से बुद्धिसत्व स्व होती ये बुद्धिसत्व शब्दाद परिणत होता है पुरुष का भोग्य हो दृश्य होता है ये पुरुष का स्वस्वीय होता है पुरुष हो गया स्वस्वीय बुद्धिसत् हो गया स्वकय पुरुष हो गया स्व सानी भाव संबंध तद्धिसत्व शब्दावृश्य अयस्कांतमणि कल्पम पुरुष से संभवती दृष्टि रूप से हो गया शब्दादि आकारवत् शब्दादि आकार वाला शब्दादि परिणाम वाला बुद्धि सत्व में शब्दादि परिणाम होता है आकार वाला हो गया बुद्धिसत्व हो गया दृश्य में वह दृश्य बुद्धिसत्व अयश कांतमणि के समान कुंभ के समान पुरुषों का उपकार करता है कुंभक के होने पर ही पांचवी को आकर्षण करता है पुरुष से स्वम होती दृष्टि रूप से दृष्टि रूप पुरुष स्वामी का हो जाता है बुद्धि दिस्थ इसके सत्व किसके कस्मात किसले कैसे स्वकीय स्त स्वामी भाव होता है कस्मात्व्य में उत्तर दिया अनुभव कर्म विषयता आपनम यथ बनाए क्या आप यथ आपनम अन्य स्वरूप ठीक है ऐसे है, है। किस पुस्तक में यथ है अनुभव कर्म विशेषांनम यथ ऐसे पाठ्य किस पुस्तक में है ऐसे आपनम यथ ऐसे पाठ्य कहीं कहीं अनुभव कर्म विशेषता आपनम यथ क्योंकि उसकी हेतु है अस्मात प्रश्न किया उसका उत्तर है क्योंकि अनुभव कर्म विषयत्व तो को प्राप्त हुआ अनुभव कर्म अनुभव क्रिया के विषय अनुभव कर्म का जो क्रिया का विषयत्व को प्राप्त हुआ बुद्धिशत इसे पुरुषों का स्वामी का स्व हो जाता है हाँ टीका अनुभव कर्म अपन इसमें नहीं है नहीं वो वाचस्पति टीका तो में ही यत तो कई रास्ते में होगा इसमें पाठांतर लिखा है अनुभवकर्म विशेषतापन्नम टीका में अनुभव अनुभवकर्म विशेष आपन्नम यत कस्मात् प्रश्न किया उसका उत्तर यस्मात कारणा बुद्धिसत्व अनुभव कर्म विशेषतापन्नम यथगा क्योंकि अनुभव कर्म विशेषत्व को प्राप्त किया है बुद्धिसत्व अनुभव कर्म क्या है अनुभव का जैसे कर्म होता है ये कर्म नहीं है ये क्रिया के लिए कर्म अनुभव जो क्रिया जिसे पाठ क्रिया पाठ क्रिया गमन क्रिया ऐसा अनुभव की के क्रिया है उसका विषय अनुभव रूप क्रिया का विषय ऐसा अनुभव का विषय होता है अनुभव अनुभव उसका विषय बुद्धिसत्व विषयता मापन विषयत्व को प्राप्त किया अनुभव विषय बुद्धिशत्व से बुद्धि में स्थित शब्दार्दी विषय हो गए अनुभव भोग हो भोग है अनुभव पुरुष से पुरुष करता है सुख दुखता के अतकार विषय ग्रहण करता है कर्म तो क्रिया तद तो विषयताम भुज्यमानताम जिसको भोग करता है वो भुज्यमान हो गया वही विषय हो गया अनुभव का विषय जिसका अनुभव हो रहा है वो अनुभुज्य अनुभूय मान ही हो गया भूज्यमान जिसका भोग होता है अनुभव कर्म विषयता आपनम आपन उसको प्राप्त किया आप यस्मा अतः स्वभावती त्यथा अनुभव कर्म अनुभव क्रिया के विषयत्व को प्राप्त करने से ब, ब, हो गया स्वस्वीय हो जाता है पुरुष का स्व बुद्धि और उसमें धर्म शब्द आदि सब पुरुष के बुद्धि बुद्धिसत्व स्व होता है शब्द आदि विशिष्ट बुद्धिशत्व स्वीय हो जाता है न न स्वयं प्रकाशम बुद्धिस्तम क अनुभविते अनुभव इतव इतः बुद्धिसत्व तो स्वयं प्रकाश रूप स्वच्छ है वो स्वयं प्रकाश रूपे तो अनुभव का विषय क्यों होगा वो तो स्वयं अनुभव होना चाहिए बुद्धि ज्ञान ये तार्किक लोग कहते बुद्धि ज्ञान है तो अनुभव का विषय क्यों होगा और स्वयं अनुभव होना चाहिए इतः अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मक स्वतंत्रम ओ परतंत्र अन्य स्वरूपेण अन्यूपेण पुरुष के स्वरूप से प्रतिल्धात्मक प्रतिलब्ध प्रतिलब्ध आत्मा से चैतन्य पुरुष से चैतन्य जय से ही उसका स्वरूप प्राप्त होता है अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मक आत्मक बुद्धि स्वयं प्रकाश रूप नहीं तो है सत्गुण अधिक चैतन्य से ही चैतन्य के लिए अन्य जड़ जड़ रूप है जड़ बुद्धि में ही पुरुष के साथ संबंध से ही उसका प्रकाश रूप हो जाता है स्वयं परतंत्र है क्योंकि बुद्धि परार्थ है जड़ होने के कारण स्वयं परार्थ है अन्य के लिए स्वतंत्र स्व के लिए नहीं बुद्धि पुरुष को देखाने के लिए बुद्धि बुद्धि विषय ग्रहण करके पुरुष को करती है ये परतंत्र है दृष्टा के पुरुष के अधिनय स्वतंत्र नहीं है अन्य स्वरूप का अर्थ आशी कमी यदि ही चैतन्य रूपम वस्तु तो बुद्धि सत्वम त्याग भवेत स्वयं प्रकाशन बुद्धिशत्व यदि वास्तव चैतन्य रूप होता तब तो स्वयं प्रकाश होता किंतु स्वयं चैतन्य रूप नहीं जड़े है किंतु सम चैतनयाद अन्य जड़ूप तेन प्रतिलब्धात्मक अन्य चैतन्य सन्नी जड़ जड़स्वरूपेण अन्स्वेण प्रतिलब्धात्मक अच्छा स्वयं जड़ूप से ही बुद्धिसत्व उपस्थित है अन्य हो गया जड़ चैतन्यदन जड़ जड़ूपेण प्रतिलब्धात्मक तस्तुभव इसलिए चेतन का अनुभव विषय होता है स्वयं चेतन नहीं बने से अतः जड़ ही बुद्धिसत्व चेतना अनुभव का विषय होता है अब इसमें स्व होने के लिए उसका कुछ उपकार करे तो स्वकीय होगा इसी इसलिए शंका का यत्र ही आयतते तेन बुद्धि नुद्धिसुरु पुरुष मुदासी प्रति आयतते इति किंच कथम चंपय ये यत्र आयते यस्य यिदुसत्व का युष में आयते यदि बुद्धिसत्ष में कुछ करता तब तदी अधीन युशक उपकार करें तत् बुद्धिसत्ष के अधीन होता न बुद्धि बुद्धिसत्व से पुरुषम उदासीन प्रति किंच बुद्धि सत्व पुरुष में उदासीन पुरुष है उसके प्रति तो कुछ करता नहीं तो फिर पुरुष के अधीन क्यों होगा उसको कुछ उपकार करता अपकार करता है उसके अधीन होकर रहता है ये तो ऐसा नहीं है पुरुष तो उदासन है पुरुष में क्या ही करेगा और पुरुषों का उपकार का नहीं। बुद्धी बुद्धी तो नहीं पुरुष स्वतंत्र क्यों होगा बुद्धिसत्व बुद्धिसत्व तो पुरुषों के अधीन नहीं स्वतंत्र होना चाहिए वो कुछ करता है उसके लिए उसके अधीन होकर के ऐसा तो नहीं है यश्य यंचित आयत दे ये जैसे भृत्य से कुछ किया जाता है करता है स्वामी के अधीन होकर के उसके कुछ करता है अधीन होकर के तथा भृत्य स्वामी के अधीन होगा बुद्धि सत्व पुरुष के प्रति कुछ करता तो नहीं पुरुष तो उदासन है उसका कुछ नहीं करेगा उसके अधीन क्यों होगा कथम चंत्र पुरुष तंत्र के बुद्धि तथा च न तथ्य कर्म इसलिए पुरुष अनुभव का कर्म नहीं होगा बुद्धिस्व इतः स्वतंत्र स्वतंत्र हे बुद्धि सत्व स्वतंत्र होने पर भी पराकत्वात्थ अपने जो प्रवृत्त तो होता है बुद्धि सत्व अपने लिए नहीं भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है भोग अपवर्ग दोन पुरुष को देने के लिए बुद्धि बुद्धिसत्व की प्रवृति स्वतंत्र नहीं परार्थ पर के लिए चेतन के लिए होने से परतंत्र है वास्तव स्वतंत्र होने पर भी अन्य के लिए प्रवृत्त होता है इसलिए परतंत्र हो गया परार्थत्वात्थ तो का अर्थ क्या है पुरुषार्थत्वा तो पुरुष के लिए प्रवृत्त होता है इसलिए परतंत्र का अर्थ पुरुष पुरुष के अति इसे स्व हो गया बुद्धिसत्व स्वाम्य हो गया पुरुष नंग अयम दृग दर्शन शक्त संबंध स्वाभाविक होगा अच्छा नैमित्तिक होगा अभी दृग दर्शन शक्ति का जो संबंध बुद्धि और पुरुषों का जो संबंध हुआ जिस संबंध के कारण ही संसार होता है ये संबंध क्या स्वाभाविक है अथवा किसी निमित्त से होता है जैसे स्वभाव अग्नि में उष्ण स्पर्श किसी निमित्त से नहीं स्वभाव से अग्निम उष्ण स्पर्श है इस प्रकार स्वभाव दोनों का संबंध है बिना कारण यदि स्वाभाविक संबंध है तो संबंधी जब तक बननी है तब तो तक तो उसमें स्पष्ट रहेगा बनी रहे उसमें स्पष्ट नष्ट हो जाए तो नहीं होगा वनी समाप्त हो जाए अलग बात बनी रहे तो उसमें स्पष्ट रहेगा यहाँ दोनों नित्य है संबंधी संबंधी नित्य तो संबंधी नित्य रहेगा क्योंकि स्वाभाविक संबंध यदि स्वाभाविक का नहीं होकर के नैमित्य का मानेंगे तो निमित्त के नाश होने पर संबंध का नाश हो सकता है अभी यह संबंध क्या स्वाभाविक है अथवा नैमित्त निमित्त किसी कारण है स्वाभाविक नित्यता असंबंध संबंध यदि स्वाभाविक मानेंगे संबंध है बुद्धि सत्व दोनों नित्य है प्र, जब प्रधान का परिणाम होता है बुद्धि सत्व साम्य परिणाम होने पर प्रकृति हो जाती तो बुद्धि का नाश नहीं होता है उत्पत्ति नाश नहीं मानते हैं कारण कार्य एक है वही प्रकृति बुद्धि सत्य रूप से परिणत तो हो जाती है नित्य है इसलिए ये प्रकृति को नित्य मानते हैं परिणामी है फिर भी नित्य है परिणामी नित्य मानते हैं सांख्य योग में प्रकृति को वेदांत में तो ब्रह्म ही नित्य है तो कहते नित्य दो प्रकार होता है एक कूटस्थ नृत्य और एक परिणामी नृत्य पुरुष तो कूटस्थ नृत्य है कूटस्थ जैसे निर्विकार है प्रकृति परिणामी है तो भी वो नाश नहीं ऐसे ही परिणाम होने पर भी ऐसे समय आकर परिणाम होता है इसलिए वो भी परिणामी नित्य कहते हैं दोनों नित्य हो गए दिग्ग दर्शन दोनों नित्य हो जाने से उनका संबंध नित्य होगा अशक्य उच्छेद उच्छेद नहीं हो अच्छा है तथा संसार संसार नित्य जो संसार का कारण दिग्ग दृश्य दिख का संबंध वह यदि स्वाभाविक हो गया संबंध नित्य होने के कारण संबंधी भी नित्य हो गया जिसका नित्य का उच्छेद नहीं होता है तो संसार उत्तम निमित्त को जो संसार संसार भी नित्य होगा यह आपत्ति है और संसारण नित्य होगा तो मुख्य नहीं होगा ये दो है यदि स्वाभाविक मानेंगे इस दोष बार में करने के लिए यदि दिग्ध दर्शन शक्ति का संबंध पुरुष और बुद्धि बुद्धिशत्व के संबंध को अनित्य मानेंगे अनित अनित का तो नैमित करते किसी निमित्त से उत्पन्न होता है संबंध यदि कहेंगे क्लेश कर्म तद वासना नाम अंतकर्ण बूथितया शि अंतकर्ण भावात अंतकरण से निमित्व परस्पर आश्रय प्रसंगात अनाद अनादित सर्गा असंभवाद अनुवादव संसारे सियाद यदि बुद्धि बुद्धिसत्व का, का पुरुष के साथ संबंध किस निमित्त से कारण से मानेगी अभी कैसे किस कारण से होगा संबंध क्लेश कर्म वासना नाम क्लेशकर्म तद्दाचनाबूतितया क्लेश अविद्यागद्देश अविवेश कर्म और जन्य वासना संस्कार क्लेश कर्म जन्य संस्कार ये सब अंतकरण तो में रहते अंतकर्ण रूतीतया सत्य अंतकरण अंतकर्ण भावा अंतकरण होने पर ही रहेंगे उसके तो बिना नहीं पहले अंतकरण हो क्लेश कर्म आदि उसमें है भावा और अंतकरण से तनिमित्ती अंतकरण होने पर ही यदि क्लेशकर्म होगा तो क्लेशकर्म अंतकर्ण होने पर क्लेशकर्म अक्लेश कर्म होने पर संबंध होगा ये परस्पर अंतकर्ण से तिमित क्लेश कर्म आदि के निमित्त अंतकर्ण और अंतकर्ण होने के लिए भी सृष्टि होने के लिए क्लेश कर्म ये सब परस्पर आते हैं तो दोनों का संबंध कैसे होगा किस निमित्त अंतकर्ण होने पर ही क्लेश कर्म आदि होते हैं अ क्लेश कर्मादि को यदि निमित्त कहेंगे बुद्धिपुरुष संबंध का निमित्त कहेंगे तो पहले क्लेश अंतकर्ण हो तो बुद्धि पुरुषों का संबंध होगा अरे बुद्धि पुरुषों का संबंध अंतकर्ण होने पर ही क्लेश कर्म आदि क्लेश कर्मादि होने पर क्लेश कर्म आदि होने पर ही संबंध होगा और संबंध होगा तो अंतकर्ण में क्लेश कर्म आदि होगा संसार होने पर ही तो क्लेश कर्म आदि होगा दोनों का संबंध हो तो संसार संसार का हेतु संबंध होने पर संसार होगा संसार सृष्टि होने पर फिर अंतकर्ण में क्लेश कर्म आदि इस प्रकार सती अंतकरणे क्लेश कर्मादिव आप नाम सत्ता और अंतकरण उसको निमित्त तो कहेंगे तो पर अंतकरण होने पर बुद्धि सत्व का संबंध और बुद्धि सत्व संबंध होने पर संसार अंतकरण की सृष्टि होगी अनन्यास होगा प्रसंगा अनादित्व से स्वर्गाद असंभवा कहेंगे ये अनाधिकार से संबंध कहेंगे अनादि कहेंगे तो सर्ग के आदि में कैसे होगा अनादि कैसे सृष्टि के आदि में सृष्टि के आदि में तो अनादि कोई नहीं रह सकता है इसलिए किसी कारण से मानना पड़ेगा कोई उत्पत्ति होने के लिए कोई कारण मानना चाहिए असंभवाद अनुत्पाद एवं संसार तो संसार तो की उत्पत्ति ही नहीं होगी संसार उत्पत्ति होने के लिए दोनों का संबंध होना चाहिए संबंध होने के लिए कोई निमित्त चाहिए निमित्त अंत कुण हो क्लेशकर्मादि हो वो तो संबंध होने के बाद बनेगी पहले नहीं है, अरे पहले अनादि कैसे कहेंगे सर्ग का आदि नहीं होगा तो पहले अनादि कोई नहीं रहेगा तो संसारिक दुष्पत्ति नहीं होगी इति ही शंका है यथोत्तम उमान अकर्ता ये तेम गुण क्रिया कथमाद भवि तर्म सावन भी विद्यत जिनके मते पुरुष अकर्ता है तार्कि मत खंडन करते हैं उमान अकर्ता ये सां सांख्यता आत्मा तो मां, में कर्तृत्व मानते नहीं तार्किकलोक न्याय वैशेषिक सिद्धांत में आत्मा में कर्तृत्व तो है आत्मा करता है पुरुष जिनके मत में करता नहीं अकर्ता है सांख्य योग मत में तेसा मत ही क्रिया कथम आदो भवेद सत्तर जसम गुण है और गुण से क्रिया पहले कैसे होगी पुरुष के साथ संबंध कैसे बनेगा पुरुष के साथ प्रकृति का संबंध होने के लिए प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तत्व सम जड़ है कर्ता बुद्धि को कर्ता कहते हैं किंतु पुरुष चेतने बुद्धि जड़ है गुण से क्रिया कैसे होगी दोनों का संबंध कैसे होगा कथम आ तो भवे तत्कर्म तबत न विद्यते बुद्धि में क्रिया तो सम कर्म है ही नहीं दोनों का संबंध पर कर्म होगा संबंध कैसे होगा क्रिया नहीं होता न बुद्धि जड़ ही क्रिया नहीं सत मिथ्या ज्ञान न तत्रि राग दिशा विवा सृष्टि होने के बे ना मिथ्या ज्ञान है राघ दिशा कोई है तो फिर किस कारण दोनों का संबंध होगा मनोवृत्ति ही सर्वेशा न से उत्पन्न मनस्पता सबका कारण तो मनोवृत्ति सब का का मनोवृत्ति है।, मनो है राग दिशादी और मनो उत्पन्न हुआ नहीं मन जो उत्पन्न नहीं हुआ तो मन में रहने वाले राग दिशा भी नहीं मिथ्या ज्ञान नहीं तो दोनों का संबंध कैसे होगा किस निमित्त से संबंध होगा अर्थात तो संबंध नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी इसे अच्छे होने पर शंका हम अपना थी। इसी शंका का निराकरण करते हैं भाष्य में तयोर दृग्दर्शन शक्ति अनादिर अर्थकृत संयोग हेय हेतु तो दुख से कारण नित्यर्थ दोनों जो दृग्दर्शन शक्ति दृघ शक्ति पुरुष दर्शन शक्ति है बुद्धिशत्व ये जो दोनों बुद्धि और पुरुष का अनादि संबंध संयोग अर्थकृत अर्थ से सिद्ध होता है ये संबंध है प्रयेजने के लिए सिद्ध होता है संबंध पुरुषार्थ के लिए संयोग होता है अनादिकाल से है हेतु हे, हे दुख हे हे हो गया संतार हे हेतु दुख का कारण हे जो दुख संतार उसका कारण है दोनों का संयोग संबंध वो संबंध अनादि है पुरुषार्थ के लिए प्रकृति पुरुष का संबंध अनाधिकार से होता है पुरुष को भोग अपने के लिए टीका है तयोर दृग दर्शन शक्ति और अनाधिर अर्थक का सत्य न स्वाभाविक का संबंध है नैमित का संबंध स्वाभाविक का नहीं ये ठीक है बुद्धि सत्व और पुरुष का संबंध स्वाभाविक नहीं संबंध स्वाभाविक नहीं है ये तो नैमित्त स्तु नैमित्त संबंध किसी निमित्त से होता है निमित्त होता है तो क्या निमित्त है? न सेवम आदिमान ये संबंध आदिमान अनादि संबंध है अनादि अनादिमित प्रभवतया तस्या अनादित्वा था ये जो बुद्धि पुरुष का संबंध अभी है उसका निमित्त अंतकन वासनादि है अंतकर्ण वासना पूर्व संबंध में पहले बात वो अंतकरण वासना कैसे हुआ प्रस्तुति पुष्प का संबंध होने से वो संबंध के लिए पूर्व वासना का है न पूर्ववासना के लिए पूर्व संबंध ऐसे अनादि निमित्त से ही संबंध वासना संबंध वासना निमित्त होता है अनादि निमित्त होता निमित्त उत्पन्न होने से तथा का तो भी अनादि है संबंध भी क्लेश कर्म वासना संतान से अयम कर्म वासना व्यक्ति अनादि नहीं है इसका प्रवाह अनादि है कोई व्यक्ति अनादि नहीं किंतु प्रवाह अनादि पूर्व पूर्व वेदांत में इसे समाधान करते हैं सृष्टि के लिए कर्म प्राणियों का कर्म कारण कर्म होने के लिए पहले सृष्टि होनी चाहिए देह होना चाहिए तो अभी सृष्टि के लिए पूर्व कर्म कारण पूर्व कर्म के लिए पूर्व सृष्टि इस प्रकार अनादिकाल से ये सृष्टि कर्म सृष्टि जन्म देह कर्म ये चलता है अनाधिकाल से ये जो संतानस है प्रवाह प्रतिसर्ग अवस्था चहांतक प्रधान स्थान उपग्र भी सर्गा पूर्ण सादृक प्रतिसर्ग हे प्रलय प्रलय अवस्था में सब प्रकृति के कार्य प्रकृति में लीन हो जाएंगे अंत कर्ण सह सहाकर्ण बुद्धि के साथ जितने सबे प्रधान के साथ मिल जाएंगे एक हो जा जाएंगे प्रकृति का परिणाम होता है साम्य परिणाम विषम परिणाम विषम परिणाम से सृष्टि होती साम्य परिणाम है त्रिगुण समान हो जाए तो प्रलय प्रलय काल में सब विषय भूत भौतिक प्रपंच अंत कर्ण के साथ प्रधान साम्यम रूप प्रधान हो जाएंगे एक प्रधान रूप हो जाएंगे होने पर भी दृक भगवती सृष्टि के, के आदि में फिर ऐसे ही पहले जैसे अंत से तो अलग अलग था कर्म पुण्य पाप ऐसे ही परिस्थिति होती है पुनः सादृक प्रादुर्भवती अच्छा बनाया स्वर्ग तो पुनः सादृगेव प्रादुर्भ प्रकट होता है भगवती का तो प्रादुर्भाव ये उत्पत्ति तो नहीं होता है प्रादुर्भवती हाँ संतान संतान अनादिता प्रधान साम्यवग तो भी सर्ग तो पुनस्टादिवती प्रतिशत सहन कर संतान तो संतान को संतानी से अलग नहीं करके संतानी होने से और तो संतान फिर अनादित्व आएगा संतान में अनादित्व आएगा संतान ऐसे होता है व्यक्ति कृषि कर्मादि जैसे पहले ऐसे कृतकर्म वासना है संतान संताना ना भी होगा अब प्रादुर्भाव कौन से संतान भी हो सकता है क्यों संतान स्वयं अप्रकट हो गया फिर प्रकट होता है ये भी मानते प्रकट हो जाना अब अव्यक्त रूप से और व्यक्त रूप से इसे मानते अभिभूत प्रादुर्भाव और तीर्भाव उसमें दृष्टांत देते हैं वर्षा पायव उद्भिज भेदो मृदभावगत हो पुनर्वर्षा से इति असकृत आवेदित पहले कहा है वर्षा पाये वर्षा समाप्त होने पर उदिद्य जाए थी उद्भिज भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होने वाला ये उद्भिज कहते हैं को कहते है पेड़ पौधे आदि चाहे कुछ बीज भी रहते हैं पेड़ पौधे समय होने पर होते हैं गिर जाते हैं किंतु तो मेढक कैसा होता है वर्षा काल में मेढक बहुत होते हैं वर्षा समाप्त तो होने पर उसको मर करके उसके चमड़े से टुकड़ा टुकड़ा कर इधर उधर मिट्टी मिल गया और जब वर्षा होने पर और पानी बहने पर ऊपर तो वहाँ से फिर मेढक निकलते हैं ये मेढक वर्षा होने पर कहाँ से आए बहुत मेढक वर्षा देने जहाँ पानी रहते हैं पानी रहता है यहाँ जमीन सूखा हो जाता है पानी भरा नहीं रहता है या पानी रहता है तो मेढक भर जाते हैं वर्षा पाए जो है तो मृत भाव बहुत मिट्टी भाव को प्राप्त करने पर भी पुनर्वर्षा तो इस वर्षा भूकर्षा नुतम हो जाते हैं पूर्व रूपये असकृत पहले कहा है प्राग प्राग भावितया तया से अविद्या कारण ये दोनों का जो संयोग है ऐसे ही पहले पहले संयुक्त और उस प्रकार क्लेश करण फिर संयुग ये चलता है अविद्या उसका कारण उत्पन्न होने के लिए अविद्या स्थिति हेतु तो तय तो पुरुषार्थ कारण उत्पत्ति होने के लिए अविद्या और उसके पहले क्योंकि ये संबंध के पहले अविद्या है पूर्व अविद्या और जब स्थिति होती है संबंध रहता है किसलिए पुरुषार्थ कारण पुरुषार्थ प्रोविजन प्रयोजन पूर्शा को भी हेतु कहते पुरुषार्थ पुरुष को भोग अपर्व देने के लिए दोनों का संबंध बना रहेगा तदवे पुरुषार्थ देने के लिए संबंध रहता है तदित्व अर्थकृत अर्थकृत पुरुषार्थ कृत संबंध है पुरुषार्थ भोग अप देने के लिए दोनों का संबंध होता है तथा से ये कहा गया पंच शिखाचार्य ने कहा है